ओव सब नम गुण poro mi gente pero por ello con mi todo con mi todo con mi todo लसद उल अक्षारियों जाताकर सर्वसम्मत करते हैं जिसको कोई अच्छी सात उसको उसको वेलकम होगा न्याय सांस योग वेदांत में जितना भेद है उस भेद को एक हटाकर से तो बात जो विचार आप हम आपस में उदल रहे हों साफ है कि माला है कि गंदा है कि दरार है लेकिन कुछ है उसके संबंध में कार्य का मतभेद नहीं है वो एक प्रकार माला है एक प्रकार धंगा है एक प्रकार दरार है एक सांप है परंतु है।, है सब बोलते हैं तो मतभेद है सांस माला धंडा दूरपूत्र में सत्ता में मतभेद नहीं है अस्तित्व में मतभेद नहीं है है इसमें मतभेद होना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों एक चीज साफ होती है तो धर्म देखती है और दूर होती है तो सत्र देखते हैं तो कौन आदमी कितना पास होकर उसे बेच रहा है इसका अवसर पड़ता है ना बच्चों के दर्शन में तो यहाँ पे थोड़ी नीन भर दूर से तो दूसरे दे आदमी तो हाँ तो हैं तो हम उससे कैसे देखेंगे है ना तो जब नीन भर की दूरी से और यहाँ की दूरी से फर्क पड़ता है तो अगले आदमी को देखने में और दूसरे आदमी को देखने में फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा तो ये एक का फर्क होने भी पर भी फर्क पड़ेगा इसलिए हमने लोग किसी एक चीज को जिससे कब देख रहे हैं ये एक है पर तर जिस तरह से एक देख रहा है उसी तरह की दूसरा भी देख रहा है ये आवश्यक नहीं है देखने की दूरी देखने का समय देखने के समय का है, देखने वाली आ आठ है इन सभी बातों का असर अच्छा पड़ता है इस तो वस्तु है उसका नाम है रत और वो बृहत्ता हरितम प्रया बृहत्माने अतर उत्न है और ऋत माने आदाब के हैं सर्वदेश में सर्वकाल देश में सर्ववस्तु में वो विद्यमान है और देश काल वस्तु से भी बड़ी है देश काल वक्तु उसमें अध्यारोहित देश काल वक्तु उसमें ज्ञान से गाबित हो जाते हैं ऐसी तो भय है और वो स्वयं करती है दादाजी से भरोम हमारे पास कम से कम दो आदमी होते आते हैं तो उनसे जब हम बात करते हैं तो हर बात के बाद तो मेरा बात पूरा होता है और वो बोलता है हाँ। एक, एक, एक हैं राइलाहाबाद के फोटो हैं मनोविज्ञान के उनकी यादव वो जो बात करते हैं वो मनोविज्ञान पर शिक्षित भी कर रहे हैं तो हमारे पास कभी कभी आते हैं बोला बर्फ में दो चार बार आ जाते हैं तीन तीन दिन पांच दिन सात दिन रहते हैं तो हर बात के बाद वो बोलते हैं राइस और एक महिला है तो वो भी बोलते हैं राइट तो थम समझते तो तो तो हैं कि रिटर्न जो तो है इसमें उन लोगों की जवाब पर अपनी जगह बनाई रिटर्न है ना रिटर्न तो रिटर्न इसको कहते हैं जो कसर नहीं हो जो अब जी सत्य है उसके रुप बोलता है। ऐसा आनंद जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता उसका तो नाम रतन ब्रत है ऐसा आनंद ऐसा अतिरिच्छिन्न ऐसा अनुभव जिसकी सत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता उसका नाम रेता ब्रिया कर इस मंत्र में अजरा और ढंग से उसका महान रेता ब्रह जो दिव्य आकाश में रहने वाला सूर्य है वो अबाध्य ब्रह्म है उद्देश्य दिखे इस दृष्टि से कहो अंतरिक्ष शब्द बसे हुए रोटाम गृह अंतरिक्ष में वितरण करने वाला जो गायु है वही सद्रवाय प्रत्यक्षम ब्रह्म ब्रह्म है वेदी शब्द होता रोटान गृह पर वेदी पर प्रज्वलित होने वाला होता अग्नि ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है धन सूर्य ब्रह्म है वायु ब्रह्म है अग्नि ब्रह्म है और सब आप अतिथि ही में मेघा जो चंद्रमा है प्रेम रस है आप अतिथि हैं। जो हमारे घर में है कलक में है जलयुक्त से है ब्रह्म तो है ऋत योग जी मनुष्य में है जी देवता में है जी जज में है जो आकाश में है जो सरिताम्रया वो यही रित तो ब्रह्म है अब्जा गुर्जा ऋतजा अग्रजा जो पानी से पैदा होता है जो धरती से पैदा होता, होता है जो ऋतु तत्व से पैदा होता है जो पर्वत से पैदा होता है अर्थात तदपुर जाहे तेल काम वे है अब एक बात आपको कल थी कि वेदांश की प्रणाली यह है कि जो विश्लेषण करने के लिए एक ही बच्चों को अनेक भाग में विभक्त करके विवेक करता है उसके अनेक वक्त हिस्ट्री हैं परंतु अनेक रीति से रुप आहम और एक विभाग हो गया कार्य तारा और एक विभाग हो गया सुख और दुख एक विभाग हो गया जागृत रत्न सुशुद्धि है उनका प्राप्ति एक विभाग हो गया अन्नमय प्राणमय मन में में, आनंदमय ये दोष और उनमें विद्यमान पुरुष एक विभाग हो गया विश्व संयस प्राज्य और सूरी एक विभाग हो गया अकार उतार हका ये सब समझाने की रीति है समझाने की प्रक्रिया है इसमें जो एक ही रीति को कतर करके बैठ जाता है उसका कृषिकोण संकीर्ण हो जाता है नजर छोटी हो गई बड़ी नजर से परमात्मा से देते बड़ी नजर से देखो तो एक सकोरा और एक घरा तो सकोरा की आकृति दूसरी है और घड़े की आकृति दूसरी है आकृति मान प्रकल पूर्वक दोनों के काम अलग अलग होता है दोनों का वजन अलग अलग है दोनों का घेरा अलग अलग है दोनों की उम्र एक एक चरस बर पहले बना एक महीने पहले बना दोनों की उम्र अलग अलग है दोनों का ही उम्र अलग अलग है दोनों का वजन अलग अलग है दोनों का घेरा विस्तार अलग अलग है दोनों की शकल अलग अलग है दोनों के काम अलग अलग है लेकिन दोनों मित्री हैं कि नहीं बच्ची है तो तो, अवस्था अलग होने पर भी वजन अलग होने पर भी घेरा ठेका भरा होने पर भी शक्ल पूरक अलग अलग होने पर भी उम्र अलग अलग होने पर भी काम अलग अलग होने पर भी वजन अलग अलग होने पर भी ऐसा बनोम थी तो अभी इस साल मेला था न प्रयाग का वहाँ दो चार बैठ के आप सब कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक ने कहा कि जब देर पेड़ को जला दिया जाएगा वो चिल्ली हो जाएगा तब उसका नाम सोना तो होगा बोले कि नहीं उसका नाम तो चिल्ली नहीं होगा उसका नाम तो ना कहाँ होगा ऐसा कर उसके पेड़ पर सर तार कर दिया जाए तब उसका नाम सहना तो होगा तो नहीं उसका नाम कण होगा कर्ण कण नाम होगा उसका नाम सोना कैसे होगा फिर जब कंगन को तोड़ देंगे हार को तोड़ देंगे सब सोना होगा आप ब्रह्म बिल्कुल नहीं करना होगा सोने का निर्णय करने के लिए सिर्फ सकल तोड़ना या बनाना जरूरी नहीं है कि सभी पर उसका खरा ही करना कि ये सोने की पहचान है बेटा तो ये जो सूर्य है चंद्रमा है पृथ्वी है जल है अग्नि है ये जो स्त्री है पुरुष है ये जो पशु है मनुष्य है इनकी शकल को तोड़ के ब्रह्म नहीं बनाया जा जाता है बेटा ये सूरी शक्ल की हालत में ब्रह्म है और गवि शक्ल की हालत में संसार है कोई बात जो की क्यों सटल रहते ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की कटौती पर और विवां क्रमान की कटौती पर नाम भेद होने पर भी रुपभेद होने पर भी अवस्था भेद होने पर भी आयु का भेद होने पर घेरा का भेद होने पर वजन का भेद होने पर हैं? और गुण धर्म का भेज होने पर सिर्फ प्रदाय का भेज होने पर जहां आत्म आत्मविज्ञान की कसरती पर कसी जाती है ये चीज विवेक की दृष्टि को ले जाती है इसमें नाम रूप ही बाधित होता है एक नाम वाला दूसरे नाम वाला नहीं है कशुधनुष्य नहीं है पशु तो नाम मनुष्य का नाम नहीं है मनुष्य नाम पशु का नाम नहीं है पशु पाद सकल मनुष्य की नहीं है और विकात सकल पशु की नहीं है आकृति एक आकृति दूसरी आकृति से बाधित है दूसरी आकृति पहली आकृति से बाधित है पहला नाम दूसरे नाम के बाधित है दूसरा नाम पहले नाम से बाधित है ये नाम रूप ही सड़क बाधित होते हैं तो जो अखंड सत्ता है अज्ञात नहीं अज्ञात सत्ता नहीं परोक्ष सत्ता नहीं तो यही प्रत्यक्षाया जो अपरोक्ष सत्ता है सरगा के समान परोक्ष नहीं और हटाशी के समान इंद्रिय ग्स की आकृति नहीं है जो कार्य कारण भाव की कल्पना से विनिर्भक्त दृष्टा विश्व की कल्पना से विनर्भक्त जीव ईश्वर की कल्पना से विनर्भक्त जो अद्वितीय अखंड व्यवस्था है प्रत्यक्ष संज्ञासन और, और रिकॉर्ड वृहत यही बृहत है हरे भगवान जब एक व्यक्ति आए तो बोल रहे कि हमने कृष्णा मूर्ति का सत्संग किया है बहुत दिनों तक और आचार्य रजूत का भी सत्संग किया है और स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग किया है स्वामी पूर्णानंद का सत्संग किया है पांच सात नाम बताया लेकिन जो प्रसंग में सुना है उस पर दिकती नहीं है हमको तो कोई सहारा तो चाहिए तो मन के लिए कोई आश्रय चाहिए है हमारा हमारा मन सीखा है मैंने कहा कि पांच छह गुरु की कुम्हारी तो आपके तो सामने आते हैं और पांच छह जो हैं वो लक्ष्म सामने आते हैं उसे तो उन्होंने बताया कि दिनेश जी ने और कृष्णामूर्ति ने उन्होंने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया है तो जब पूरी मूर्ति का मैं ध्यान करने लगता हूं तो उनकी बात याद आ जाती है कि मूर्ति तो कोई करी है और प्राणु सूर्णयानंद जी ने और प्राणु पूर्णानंद जी ने और देवस्म पर कई ने मूर्ति पूजा कर खंडन घन किया है उन्हें तो पता है पूर्ति का आधार लेना जब मूर्ति का अभिषेक करने लगता हूं तो उनकी बात याद है कि मूर्ति का आधार लेना अब आप बताइए तो हम क्या करें मैंने कहा छह पाप तकलीफ तो तुमने ऐसे ही मन में तकलीफ का एक हमारी भी और तुम्हें जोर से हमारी तकलीफ भी मन में और कायों को जोर से हो और तकलीफ ही तो बढ़ेगी तो ना तो है हम घरे का ध्यान करें तब मिट्टी का ज्ञान होगा कि सकोरे का ध्यान करें तब मिट्टी का ज्ञान होगा हम अपना कंगन तोड़ें तब सोने का ज्ञान होगा कि हार तोड़ें सब कंगन का ज्ञान होगा सब सोने का ज्ञान होगा सोने का ज्ञान कैसे होगा तो, तो असल में मूर्ति बनाने की ही जरूरत नहीं है और मूर्ति तोड़ने की भी जरूरत नहीं है ये जो लोग सोचते हैं कि दुनिया को मटिया मेंट करके तब हम ब्रह्म बनेंगे वो लोग अपने मरने की बात सोचते हैं बोला तो दुनिया का मटिया में होगा हमेशा तो बने रहेंगे ब्रह्म होने के लिए तो, तो दुनिया का मटिया मेंट करके कोई तो ब्रह्म नहीं होता कोई तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता ये संसार रहते ही सब जागृत स्व में सु वर्ण में प्राण में मधोमय विज्ञान में शोष रहते हैं सब ये सब कुंभ दुत्र धर्म विचार काम धंगा सब रहते ही दिक्र, धर्म नहीं होने के लिए ये सब हो आग लगानी पड़ेगी इसमें आज इसमें नहीं लगानी पड़ती आज लगानी पड़ती है अपने अज्ञान में अपनी देवकूटी से आग लगाना पड़ता है वो ये देवकूटी जल जाए भस्म हो जाए तो रेता मेहा चोले भाई आओ हम अपनी अकल फिर देख रहे जैसे कोई अपनी आंख से अगर दृष्टि के पूरे विस्तार को बेचना चाहे तो बेच सकेगा अरे को लाद नील दो नील हो न यदि चीज बेचनी हो तो और जब चंद्रमा की चमक बेचनी हो और सूर्य की चमक बेचनी है आपको क्या बता रहे हैं मालूम करना तो पड़ता है ना कि हम सूझ को देख रहे हैं और हम चंद्रमा को देख रहे हैं दल दूर कर देख हैं पर एक चंद्रमा और सूर्य की किरणें झुकनी हमारी आंख में घुसते हैं ना जैसे किनरे से भीतर जब आदमी की परखाएं घुसती है तो, तो, तो आती है किसी प्रकार ये सूर्य चंद्रमा हमारी आंख में घुसते हैं सब मालूम करते हैं।, <khyasper> है है, हैं।, तो हैं ये आवाज है ना आवाज आवाज हमारे कान में घुसती है सब मालूम करती है और चक्राती हमारे कान के कर रहे सब मालूम करती है ये नहीं भी तो दूर तक की आवाज सुनाई इस समय लेते हैं एक दिन से पिता है तो इंक्शन तो वो बात है वो पुकारी हुई आवाज अगर हमारे प्राण में आवेगी दिल्ली रेडियो तो बोल रहा तो है दिल्ली ही स्टेशन पर है ब्रॉडकास्ट तो किया तो जा रहा है लेकिन तुम्हारे रेडियो में स्टार्टअप है सबने उसको बयान करेगा क्योंकि काल जो है जो रेडियो पर लिखा है तो ना गंध फूल में नाक हमारी जात नहीं फूलती है स्कूल की फैलती हुई रंग जो हमारी नाटिका में आती है सब तो ग्रहण होते हैं इसका मतलब ये है कि ति तुम्हारी आप ब्रह्म के विस्तार को देख नहीं सकती और तुम्हारे हाथ उसको नाप नहीं सकते और पाव उसको चल के उसका अंत नहीं पा सकते है ना कथाओ तो अच्छा बुद्धि के घेरे में सब ले तो बुद्धि घेरे में ले भी नहीं कल्पना करेंगे आप जैसे अनादि और नृत्य का और बिना ओर छोर का देश बिना कार्यकारण की बस्ती आठ दंड करके जब आप देखोगे तो बुद्धि वहां वहां अनादी भूत में जाकर उसका स्पर्श नहीं करेंगे और अनंत भविष्य में जाकर उसका स्पर्श नहीं करेंगे एक कल्पित आदि और एक कल्पित अंत बुद्धि लेकर के बैठ जाएंगे पहले आओ हम शास्त्री के आदि अंत देते अरे जो चीज हरी नहीं उसको साक्षी देखेगा तो कल्पना द्वारा ही है साक्षी को भी विशेष के द्वारा होता है अभुना वृत्ति दे तो तो तो तो जो है विद्यावृत्ति हो गए चाहे बुद्धि वृत्ति हो साक्षी जो है यदि सर्वचि को देखता है तो वृत्ति के द्वारा देखता है सब भाई हम कैसे ब्रह्म का दर्शन करें ब्रह्म का काम करे जिस बुद्धि में ब्रह्म हुआ है इस बुद्धि में एक प्रमाण जन्य ज्ञान का उदय हो जाने दो भ्रम में जाने गए उनको कोई जनना बिगाड़ना नहीं है न भूत में कुछ बनाना बिगाड़ना है और न परमार्थ में कुछ बनाना बिगाड़ना है इसलिए कर्म उपासना अब अभ्यास उनके द्वारा न कुछ बनाना है और न कुछ बिगाड़ना है परमाणा भाष के कारण जो भ्रम हुआ है उनके झूठे सबूत के कारण जो गलत फैसला कर लिया है हमारी बुद्धि ने सच्चे सबूत के द्वारा उस अपने गलत खतने को गलन को ये जो दुनिया में अच्छा झुला बताया जाता है ये सांसकारिक है साकारिक है माने ये शरीर से अच्छा कराने के तो लिए किसी काम को किसी भाव को अच्छा बताया जाता है और शरीर को किसी काम से तो हटाने के तो लिए किसी भाव को किसी व्यक्ति के बुरा बताया जाता है ये है ये जो अच्छे बुरे का काल है ये व्यवहार के लिए है और संस्कृत बुद्धि संस्कार युक्त बुद्धि के द्वारा ऐसा भागता है नारायण तुम्हें जो छोटी मोटी चीजें हैं उनकी ओर से अपना ध्यान लगा के हरे काम प्रयास प्रमाणाघास के द्वारा प्रमाणाघास के द्वारा चश्मा को आंख नहीं है ना ये तो नीला हो तो नीला बताया और लाल हो तो लाल बताए और काला हो तो काला बताया है ना ये तो नेत्र नहीं है उपनेत्र है ये जैसे उपनेत्र होता है ना उपनेत्र मेत्र हर गणत्रो चश्मा चख मा चुर्मा चक्ष चख माँ चकमा नेत्रो है चखमा चश्मा ये सब चक् शब्द चक्ष माँ शब्द अस्रस्त होकर के चश्मा बन गया चश्मा तो जो है ये प्रमाण नहीं है प्रमाणाघास है आ, ये अठारह सावर का भी चश्मा लगाया एक लड़का हमारे पास आता है और हो गया इंजीनियर को इंजीनियर हो गया और इजन उसने बताया हो तो गया बता और नौ का है सात का है नौ का है अठारह सावर हो गया अब उसकी आंख में जब इस चश्मे हेर से लगाए जाएंगे ना वो कितना कागज बना देंगे क्या दिखा देंगे अगर दुर्दीन गुर्दबीन क्या दिखा देते हैं उनकी गिनती रहती है अगर गिनती गढ़ा जाए तो जी दिख रहा है गलत दिख रहा है कहे हो ये हाथी को पहाड़ बनाकर दिखाने की क्षमता रहती है हाथी को पहाड़ दिखा दें एक छोटे कीरे के खून में ये मगर दिखा देते हैं उनमें छोटा सा गुला होता है उसको घड़ियाल के बराबर हाथी के बराबर देखा देता है इतना भी कही सकती है कि उसके वो खुद दिन से बताए हुए परिवार को क्या तुम तक मारोगे जिनती लगा के कि यह कितना गुना बचाता है पर्मलिस्टर करोगे कि औतकत एक आंख की औतकत आठ की औसत कल्पित है आख की औसत प्रकुल कल्पित है जैसे वर्तमान कल्पित है ना भूत और भविष्य के बीच में विचार करें तो वर्तमान नाम की कोई तो चीज नहीं बनेगी वर्तमान विचार शुद्ध नहीं है वर्तमान कल्पना शुद्ध है इसीलिए आप औसत वर्ग की आप प्रमाण शुद्ध नहीं है कल्पना शुद्ध है औसत दर्जे की आंख नहीं होती एक <अच्च्च्च> दर्जे की मशीन लगाने पर वो कीड़ा हाथी जुटे और एक दर्जे की मशीन लगाने पर हाथी कीड़ा जुसे तो देने में तो प्रामाणिकता है जो उस दर्जे की आंख औसत दर्जे की आँख तो कल टूक है बस दृष्टि में ये नाम रूप ये नाम रूप क्या होता है जब नाम रूप का विवेचन करते हैं कि ये परिच्छिन्न नाशमान है इस उत्पत्ति और नाचवान है एक घेरे में है तो एक कल्पित मेरे में है क्योंकि एक छोर देश में जो घेरा आएगा वो कल्पित होगा और सर्व वस्तु का वजन जब नहीं ज्ञात है तो उसका वजन भी कल्पित होगा और उसकी उम्र भी कल होगी, वर्तमान का भी कल्पी होगी। ये अगर आपके ध्यान में विचार समर्थक हो तो बैठाने की कोशिश करें कि प्रत्येक वस्तु की उम्र प्रत्येक वस्तु की लंबाई चढ़ाई और प्रत्येक वस्तु का वजन ये अनंत में केवल कल्पित रीति से ही एक औसत दर्जे की माध्यमिक कल्पना माध्यमिक कल्पना से ही ये मालूम करती है और अनंत की दृष्टि से इसका देव व्यक्तित्व तो नहीं है पृतिकी चीज में भी अनंत है और बाकी चीज अपनी अपनी मान्यता से अपनी अपनी मान्यता से कल्पना के कल्पना के अनुरूप है क्योंकि तो औसत अच्छा दर्जे की मान्यता ही कल्पित है औसत अच्छा दर्जे की आप कल्पित है औसत गल वृद्धि है दल्प से और औसत गल की दवा हमको तो एक डॉक्टर ने बताया कि जब दयाओं का परीक्षण करते हैं तो समझो कि एक दवा से एक ही रोग से सबसे रोगी अच्छा रहता है तो बोल रहे थे दया प्रामाणिक नहीं हुई है अस्सी रोगी लगते हैं तो दवा प्रामाणिक हो गई और सत्तर मरें और सत्तर जिंदा है तो क्या होगा है न पचास मरें और पचास तो जिंदा है तो क्या होगा ये भगवान ये सब औसत जितनी है ना औसत और तो आपने सुना होगा ना औसत आयु जित और बाल बच्चे भी के थो एक चाय सज्जन थे मोहराज अपने बच्चों को लेकर के ले कहीं भी कार तो जाना चाहते थे तो नाव का कुछ जानते कैसा लगता था तो चाय सज्जन ने कहा किया हो चालू नाक देते है कितना कोई तो थोड़ी दिन तक चालू निकला से एक फुट कहीं निकला तीन नहीं निकला आठ फुट उसको देखो ने औसत निकाला औसत निकाला तो देख भाई फुट की भी औसत आई ज्यादा भी आई फिर उन्होंने बच्चों के कहा भाई फूट पता नहीं है प्यार कर रहा हूं और प्यार करने में महाराज व्यक्ति दीजिए मेरी वही ऐसा उनका पाया जनता क्यों फिर हिसाब किया पाया जनता क्यों बाल बच्चे दी गए थे ये ये सारी गिनती जो है ना सारी गणना सारी गणना ऐसे निकालने समिति की सारी सारी गणना जो है इसमें डूबना है डूबना क्या है तो कहीं कहीं कहीं न कहीं हर साल करने का दुखा भेड़ किसी किसी तो हर समय रहता है बीमारी तो की सेवा करने का विभाग रामकृष्ण विकल्प है तो की सेवा करने का, तो की जिम्मेवारी कृष्ण की तो तो सेवा करोगे तो ये सब जितनी औसत निकाली हुई है परम ब्रह्म परमात्मा में ये न तो जड़ सत्ता में है और न तो चेतन सत्ता में है ये सारी की सारी कल्पित सत्ता में है एक कहते हैं जड़ सत्ता तो चेतन सत्ता पैदा हुई एक कहते हैं चेतन सत्ता तो जड़ सत्ता पैदा हुई एक कहते हैं दोनों पक्ष दोनों ही है ना? एक कहते हैं दोनों ही नहीं है एक कहते हैं दोनों दो नहीं है एक ही हैं ये पांच हो गया न सात हो गया जड़ सत्ता तो से चेतन सत्ता उत्पन्न हुई ये नास्तिक मत तो तो। है वो नास्तिक मत चेतन सत्ता से जड़ सत्ता उत्पन्न हुई ये आर्थिक मत है चेतन सत्ता और जड़ सत्ता दोनों स्वतंत्र हैं ये आर्थिक नास्तिक दोनों का मत है जैन भी मानते हैं न्यायाधिश भी मानते हैं और दोनों नहीं है ये वेद मत है और दोनों दो नहीं है ये ही है ये वेदांत मत है हैं प्रमुख जड़ सत्ता तो चेतन तत्ता उत्पन्न हुई चेतन सत्ता तो जड़ सत्ता उत्पन्न हुई दो लोग स्वतंत्र हैं दोनों लोग नहीं है और दो लोग दो नहीं है एक हैं ये सब है ना बिल्कुल मामूली हिसाब रहो ये तो लोग बहुत गंभीर बहुत गंभीर करके इसको आगे कर देते हैं तो जिस जेख, आदमी देते आदमी छोटी चीज को देखता है उसमें बड़ी चीज बताई जाती है ये छोटी चीज बताई जाती है इससे कोई मतलब नहीं है एक आदमी को आप देखते हैं तो आपको तो क्या देखता है तो जो हाथ वाला जो पांव वाला, आप वाला, वाला है सिर वाला आंख वाला कान वाला एक आदमी है मनुष्य तो आंख दिखता है आप कैसान जाएंगे कि कैसे नहीं है मनुष्य पर आपको आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बताएगा कि ये बड़ा विद्वान है जो आप हाथ जोड़ेंगे वाह पंडित जी नमस्कार एक आदमी बताएगा ये जिस आदमी को तुम तो देख रहे हैं, हो तेर है खुद सिद्ध प्रदेश गुलामी हो जाएगी जब विद्वान बताएगा तब तो श्रद्धा हो जाएगी और जो पेड़ बताएगा तो खुद प्रदेश गुलामी हो जाएगी आपने तो मनुष्य देखा और इसमें तो अज्ञात ज्ञापक तय हुआ पेरत्व का ज्ञापक तय हुआ और उसके दलदुष्य का उससे का ज्ञापक तय हुआ ये, तो ये जो हमें इंद्रियों से ये जो परिचिन सृष्टि दिखाई पड़ रही है मनुष्य रूप में प्रति रूप में पक्षी रूप में गर्मवायु देश में तो जो से लाल काला कूड़ा देखते हो अपने संस्कार के अनुसार अच्छा घुरा देते हो वेद भगवान अज्ञात ज्ञापन करते हैं अज्ञात ज्ञापन क्या करते हैं दो तुमसे नहीं मालूम है इंद्रियों से नहीं मालूम है।, है तो जो इंद्रियों से नहीं मालूम है तो बुद्धि से मालूम कर लें बात आपको सुना देते इस बुद्धि में सामान्य ज्ञान जो है वो तो सहज होता है और विशेष ज्ञान जो है वो जन्म होता है मन ये पतु है और ये मनुष्य है ये जिस सामान्य से ज्ञात नहीं हो सकता ये जिससे बताया हुआ है माँ बाप ने बताया है कि कोई चार पाव का हो और धरती पर चलता हो तो उसका नाम तपु अगर दो पांव का हो और बढ़ती प्रचंड का हो तो उसका नाम मनुष्य ये आदमी के बताने पर सब प्रति संज्ञा और मनुष्य संज्ञा बढ़ती है सामान्य ज्ञान बुद्धि में स्वाभाविक है और विशेष ज्ञान जो है वो पर है अध्यारोपित है इसको गौतम पर है ना इसमें डाला हुआ है डाला हुआ है। तो अज्ञान का निवर्तक सामान्य ज्ञान नहीं होता अज्ञान का निवर्तक विशेष ज्ञान होता है तो ये किसी की बुद्धि संस्कार रहित नहीं होती उल्टे संस्कार जिसकी बुद्धि में पड़ गए हैं उसकी बुद्धि में उल्टे संस्कार डालने की जरूरत पड़ती है न उल्टे संस्कार डालने की जरूरत पड़ती है तो जो चीज आपसे नहीं देख सकते नाच से नहीं घूम तो सकते जीव से जिसको तो नहीं कर सकते उसके बारे में दूसरा आदमी अपना अनुभव बताता है जहां वचन प्रमाण होता है बोला के प्रमाण आप के आपके के प्रमाण होता है तो बोले आपके तो अपने अपने संस्कार संस्कार बहुत है तो ये एक बात के ऐसा भी है जो कहता है वो और स्वयं एस है जो कहता है इदम और सत एक है इदम जो है वो दृष्टि से पृथक नहीं है और इदम जो है वो कारण से पृथक नहीं है और कारण और दृष्टा दोनों एक हैं और कारण प्रबाधित हो जाता है दृष्टा जो तो तो है उसकी महाप्रवेशन मात्र पर अच्छा तो अच्छा अब जरा एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं एक सुपासना के आचार विद्वार बने और ये कहना था कि कृषि देदज्ञ ईश्वर से ही हुई है कर्दज्ञ ईश्वर में ही है कर्दज्ञ ईश्वर में ही लीन होगी चर्पण ये ईश्वर ही सृष्टि बना हुआ है तो इसमें क्या तो हम तीन मत होना एक तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई और एक ईश्वर सृष्टि बन गया और एक ईश्वर सृष्टि बनता मन्य जना का मालूम करता है तीन मत है ईश्वर ने कृष्टि बनाया इसको शास्त्र में आरंभजाद नाम से बोलते हैं और ईश्वर कृषि बन गया इसको परिणाम के नाम से बोलते हैं और ईश्वर कृष्ण बना नहीं बना का मालूम करता है इसको विदर्भ के नाम से जानते हैं तो ईश्वर ने कृष्टि बनाया तो किसी देश में बनाया किसी काल में बनाया किसी चीज से बनाया तो ये तीनों चीज पहले से रही होगी तब ने बनाया किसी नियम के अनुसार बनाया किसी आधार पर बनाया तो कर्म भी ये पहले से तो पहले से देश चाहिए का काल चाहिए वस्तु चाहिए और कर्म चाहिए तो उसके आधार पर ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो बनाई क्या है? तो पहले से थी जैसे भी था काल था, भी था और कर्म भी थे है ना तो जिनके द्वारा कर्म किए गए वो भी थे तो ये तो है ईश्वर ने केवल पूर्जा जोड़ने का काम किया तो कृष्ण बनाने का काम नहीं किया इसका नाम है तो फिर ये हुआ कि अच्छा ईश्वर खुद ही कृष्णी बन गया तो ये सवाल हुआ कि पूरा का पूरा ईश्वर कृषि बन गया कि कुछ बाकी भी रह गया तो एक हैं तो ये तो आप होने के तो तो बाद जाए थे कोई कोई कल्याण के विशेषांश की बात और तरफ से कोई पुस्तक की बात है तो वहां एक चिट्ठी आई कि ईश्वर जब अवतार देता है तो वो लोग के दर्शन से पूरा का पूरा ईश्वर भक्तिकल जाता है वो लोग बैतुख खाली हो जाता है कि वहां एक रूप में रहता है एक रूप में यहाँ आता है अच्छा वो होता है तो उसमें पूरा कौन होता है वो पूरा होता है ये पूरा होता, होता, होता है ये बनावटी होता है वो पूरा होता है कि वो बनावटी होता है ये पूरा होता है ऐसे एक ने सिर्फ लेके पूछी भाई जी तो बड़े फिर भावुक जगत है ना तो बोले की बात से इन प्रश्नों का उत्तर दो है ना ये हम तो नहीं तो भाईगे तुम उत्तर देगा उसका पहले भी हम सिद्धा रहते थे तो शिक्षकों का उत्तर तो देते ही थे ना ये बड़े विकट विकट प्रश्न करते हैं और करने वाले ग्रह तो हमें प्रश्न है कि जब ये यदि ईश्वर कुर्सी बन गया इस समूचा इस ईश्वर के बदल के पृष्टि हो गया है कि कुछ जाति ही रहा ऐसा अच्छा मान लो बाकी रहा फिर ईश्वर के बेहतर है तटवाले सही जड़ हो गया यह चेतन हो गया तो डर तो तो तो तो तो है तो ये कहो कि जड़ता बना होती है सकती है तो जोधांत सिद्धांत आ गया है ना क्योंकि जल का मित्र है और देश हम शासक है शासक और यदि कहो कि सबका सब बन गया तो इन ईश्वरी जायर हो गया और यदि कहो कि आधा इसमें से कट गया तो ईश्वर का अंग बंद रह गया तो इस उपासना के आधार से ये बात होने लगी कि भाई चैतल्य जो है वो परिवर्तित हो सकता है कि नहीं जाते बड़े सुनते हुए ईश्वर अगर अपने आप तो के बदल के पृथ्वी बन जाता है तो ईश्वर में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन महाराज चैतन्य में परिवर्तन होने से परिवर्तन का ज्ञाका चैतन्य होगा कि परिवर्तित चैतन्य होगा परिवर्तन का ज्ञान चैतन्य है ना तो उसका तो परिवर्तन हुआ नहीं वो तो ज्ञान का क्या रहा अभी परिवर्तन किसी दूसरी चीज में हुआ तो बोले दूसरी चीज तो है ही नहीं है ना सत्ता तो बोलिए ईश्वर जो का क्यों रहता है वाई सृष्टि के रूप में मांगता है तो बोल मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पर ना है नश्वर यदि सृष्टि बनेगा तो देश भी बनेगा काल भी बनेगा बट्टू भी बनेगा और बनने वाला रूप तो बाद में होगा और स्वयं जो पहले से होगा और बनने वाला रूप बिगड़ जाएगा तो वो स्वयं रह जाएगा एक तो एक ऐसा रूप जो सृष्टि के पहले था और फिर के बाद भी रहेगा और एक ऐसा रूप जो पैदा हुआ और मिट गया तो सपनू जो पैदा हुआ कि नहीं हुआ इसमें में काल कहां से पे आया पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद तो ये सब हम लोग जहाँ बैठे हैं इस समय देह में बैठ करके जब सोचते हैं तब ऐसा मालूम पड़ता है जब ईश्वर में बैठ के सोचते हैं तब ऐसा नहीं मालूम पड़ता ये सारी समस्या जो पैदा हुई है वो अपने को परिच्छि देह में मैं करके और फिर विचार की कटौती पर इस दुनिया को अपने को दुनिया मान के है ना। तो अपने को दुनिया मान के सब दुनिया के बारे में हम विचार करते हैं इसलिए पूरी दुनिया हमारे विचार के सामने नहीं आती कुछ हमारे भीतर टूट जाती है और जब हम अपने को दुनिया से अलग करके सदमुख चौतन में जान करके वृक्ष काल वस्तु का सड़का जान करके अपने को और फिर दुनिया को कतर उतर सकते हैं तो इसका कोई तत्व ही नहीं है सृष्टि का एक परम शक्ति आकाशीय ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं ब्रह्म जब सब जगह है ना मन एक जगह भी बात आ गई सब जगह कहते बात तो दात नहीं निकल जाती है उसके खंड खंड का कोई तो भेद नहीं पड़ पाते ना तो गांव के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा को पहचाने और ब्राह्मण को देखें तो उसमें त्रिविक्रम पहचान में आ जाएगा देखो तो क्या हमारे सनातन धर्म की रीति जो है ना बड़ी चर्चा जन बैस को बैसे हम धरती के राजा हैं जो भर्ती का राजा होगा देल का भी राजा होगा लेकिन महाराज ये भर्ती के तो राजा भले बन जाए दिल के राजा नहीं बनते हैं जरा सी बात कहो तो कभी कभी तो खटक जाती है ना तो सही देते हैं आजकल अखबारों में निकलता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र की विजय लोकतंत्र की विजय लोकतंत्र की विजय हम देखते हैं एक रियासत है वहां के राजा जब कांग्रेस में शामिल होते हैं और कहते हैं प्रजा को कि तो तुम सब लोग कांग्रेस को वोट कर तो उनकी सारी प्रजा कांग्रेस को वोट देती है है ना जब उसको छोड़ के स्वतंत्र पार्टी में शामिल होते हैं तब वो अपनी प्रजा से कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी को वोट दो और प्रजा स्वतंत्र पार्टी को वोट देती है और जब वो निर्दलीय होकर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि नहीं पार्टी नहीं निर्दलीय तो प्रजा निर्दलीय को वोट देती है जब वो कोई कहीं से अपने मेहमान को दोस्त को बुला के अपने राज्य में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि लोग उन लोग उनको वोट दो तो प्रजा उनको वोट देती है हम कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत है, है ये गुलामी मनोवृत्ति का सबसे बड़ा नमूना है इसलिए ये गुलामी ये गुलाम मनोवृत्ति का सबसे बड़ा ये नमूना हो गया कि आदमी स्वातंत्र न सिर्फ सोच ही नहीं सकता कि क्या उचित और क्या अनुचित है तो की जो मनोवृत्ति है है ना सामंतारी की जो मनोवृत्ति है तो वो मनुष्य के मन परीत तो बोल रहा हूँ नाते नहीं आती है दुनिया की है ना कितनी बातें आती है समझ में, तो में लोकतंत्र की जीत हो गई लोकतंत्र की जीत हो गई कि गुलामी मनोवृत्ति घट गई एक आदमी के कहने से है न पच्चीस लाख आदमी पचास लाख आदमी है ना? कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी स्वतंत्र कभी मेहमान के पक्ष में नारायण उनका कोई विचार नहीं उनका कोई उनका कोई नारायण है ना? अपना निर्णय नहीं अपनी बुद्धि नहीं ये लोकतंत्र की उन्नति हो रही की उन्नति हो रही है? तो आप देखो घसीटे बच जाओ है न ये बलि जो है ना अपने को मानता था लोग अपने शरीर के तो राजा नहीं है अपने मन के तो राजा नहीं है और मानते हैं कि हम सारी धरती के सारी दुनिया के राजा है राजा हमारे दूसरों को तो गुलाम बनाने का अहंकार अभी फिर लोग जाने वाला नहीं है आप लोगों में से कोई राजा हो तो माफ करना है ना अब ये दुनिया में अब ये सिर्फ सिर्फ कभी है ना उसके तो जैसे काल चक्र में सब घूमता है वैसे ही कभी घूम के आएगा तो आज <laughs> तो हो तो को ये ख्याल था कि मैं तीनों लोक का मालिक हूं राजा हूं जिसको तो चाहू उसको तो धरती दे दू लोग न अरे तो धरती तुम्हारे बाप के हाथ में नहीं रही विमोजन के कहलाद के हाथ में नहीं रही का के हाथ में नहीं रही धृण कटिकु के हाथ में नहीं रही प्रहलाद के हाथ में नहीं रही दुर्वसन के हाथ में नहीं रही अब गली के हाथ में कहा से रहेगी तो उनको बना अभिमान हो कि धरती हमारी और यज्ञ कर रहे थे तो उनके सामने अब देखो तो गली बने हो गए और भगवान छोटे हो गए ये खुद दली ने भगवान को छोटा बनाया कि नहीं बनाया ये नहीं कि भगवान छल करके आए कपट करके आए भगवान है ना? जब मनुष्य अपने को तो दर्पण के सुम्हान पर बैठा देता है तो ईश्वर को वहां कृपा हो जाना पड़ता है सत्रुख वही ये जीव है न सतुच ये जीव मानता है कि मैं तो हूँ साढ़े तीन हाथ देखो और ईश्वर ईश्वर बोले एक शरीर के भीतर कहीं है भला कहीं है कहीं है तो जब वो यज्ञ करता है ना यज्ञ करता है दान करता है तब उसके सामने एक नन्हा सा एक कण के समान ईश्वर आता है लेकिन वो जो कण है ईश्वर का काम क्योंकि वास्तव में कर्ण नहीं है ना सभी का दिखते ही है ये धहरा का बोलते हैं हृदयकार किसको बोलते हैं ये जो बखता है बामन चंद का अर्थन वो होता है दमन करने वाला बमन चंद तो जानते होंगे ना दमन तू बमकें उत्सर्जन बम धातु जो है ग्रम वो उदगीण के अर्थ है जो कह करे जो कल करे सब सौ तो शब्दों की कय करने वाला है ना शब्दों की कय करने वाला उदगीण करने वाला बामन और बामन यहा जो को सुंदर बना दे उसको बामन बोलते हैं तो इस गहराकाश में गहराकाश जिसको तो बोलते हाश जिसमें एक नन्ही सी रोशनी प्रकट हुई और वो अंत में त्रिविक्रम हो गई घरे में जो आकाश प्रगट हुआ जब हमने उसको पहचाना तो महाकाश हो गया घरे में एक आकाश लिखा और पहचाना तो महाकाश हो गया तो देखो त्रिविक्रम कौन है विश्व संजत प्राग में यही त्रिविक्रम है बोला विराट हृदय गर्भ ईश्वर ये त्रिविक्रम है आया दामन आया दामन और हो गया त्रिविक्रम और त्रिविक्रम होकर के सारी पृथ्वी अपने लें और बाद में रहा क्या वो तो लिदियों का क्यों जो कहते हो रहा ये दामन है की कथा है पुराण के ये श्रुति ने वेद मंत्र आता है दामनो हिष्णु रात शतपथ ब्राह्मण है ये श्रुति है हा विष्णु हिष्णुराक जो दामन था वो विष्णु हो गया जैसे बोलते हैं जो दीव था वो शेर हो गया जो छोटा था वो बड़ा हो गया जो परिचि था वो व्यापक हो गया उसी को बोलते हैं जामोह विष्णुदात तो गुरु आओ इस छोटे को ढूंढने पहले फिर बड़ा अपने आप मिल जाएगा तो छोटे को कहा ढूंढे अरे ऊर्धवम प्राणम उन्नयती अपान प्रत्यगत मध्ये वाहनवादीना विश्व देवा उपासह जब पहले सनातन धर्म आर्थ्य समाज का झगड़ा होता है ना तो ये जिन जिन मंत्रों में ब्राह्मण शब्द आया है नो देखे हम लोग आर्थ्य समाजों के सामने रखते देखो ब्राह्मणा उतार का वर्णन है ना वे दे देखो दे तो दे तो ये ब्राह्मण का वर्णन है तो कभी जिज्ञासा होए ना अनंत कोश ब्रह्मांड का स्वामी देश के एक विशेष अंश में कैसे रहता, तो रहता है तो वैकुंठ रहता है तो जो जैसे बैकुंठ में रह सकता है तो तुम्हारे हृदय में नहीं रह सकता क्या देश की जीव्यता आसमान के साथ में छो कर हो सकती है ए? और शरीर के भीतर घिरे भी हुए आसमान में नहीं हो सकती क्या जो वहां दिख सकता है वो यहां भी दिख सकता है जब यहाँ तदम उत्तर जब अत्र अच्छा। तदन में जो कार्य में दिख सकता है वो कारण में दिख सकता है जो कारण में दिख सकता है वो कार्य में दिख सकता है जो वैकुंठ में है वो हृदय में है जो हृदय में है वो वैकुंठ में है ये तो एक अनुसंधान की प्रक्रिया है एक उपासना की प्रक्रिया है तो दोनों प्रक्रिया से ये बात पहुंचाने जाते हैं तो आव हृदय में घूण है तो कहां घूण है ऊर्धम प्राणम उन्नयती जो हमारे शरीर में वायु प्राण रूप व्यापार करता हुआ ऊपर जाता आता हुआ दिखाई पड़ता है और जो वायु हमारे शरीर में नीचे आता जाता हुआ दिखाई पड़ता है अथा हम प्रत्येक रस्ते से दोनों तरह से देखो एक तो प्राण बाहर निकला बाहर निकला और आया बाहर निकला और आया और एक अपाण वायु बाहर निकली हो तो यदि प्राण वायु अपाण वायु में से होकर निकल जाए तो, जा, तो क्या होगा आपको हमारे ने सांस नाक से निकले नीचे के रास्ते निकल जाए ज्यादातर लोग जो मरते हैं ना तो उनके विस्था निकल जाता है मूत्र निकल जाता है किसी का मुंह खुल जाता है देखते हैं न किसी की आंख खुल जाती है कि तो जब ऊपर के रास्ते खुल जाते हैं तब तो अपान वा वायु ऊपर के रास्ते प्राण में मिल गई और जब नीचे के रास्ते प्राण जाते हैं तो प्राण वायु अपान में मिल गई प्राण और अपाण जब दोनों एक में स्वाभाविक रीति से मिल जाते हैं